कोई आदमी नाई को दुख भरी कहानी सुना था तो नाई उसके पैसे वापिस कर देता और कहता तुम खुद ही ये पैसे रखो तुम्हें इन पैसों की मुझसे ज्यादा जरूरत है उसके कारण नाई अक्सर खाली हाथ ही घर आता था नाई की पत्नी को अपने पति कि नेक दिलीप पसंद थी पर अंत में वो अपने पति की खाने का इंतजाम न करो उसके बाद नाई ने एक दूसरे गाँव में जाने का निर्णय लिया उसे लगा की अजनबियों से पैसे लेना उसके लिए आसान होगा फिर उसने अपने औजारों का थैला उठाया और दूर स्थित एक अन्य गाँव के लिए प्रस्थान किया रात के समय नाई एक बरगद के पेड़ के नीचे से गुज़रा। रात को सोने के लिए शुरू किया, किया हा हा हा आज रात मुझे स्वादिष्ट खाना मिला है भूत की आवाज सुनकर नाई की नींद खुल गई वैसे नाई काफी डरा हुआ था और उसने तेजी से सोचा और वो भी जोर से चिल्लाया मुझे तुम्हारा कोई डर नहीं है मैं भूत पकड़ने वाला नाई हूँ तो नाई ने अपने थैले के के अभी -अभी में बंद करूंगा भागने की बिल्कुल कोशिश नहीं करना तुम जहां भी हो गए मेरा थैला तुम्हें ठूंढ निकालेगा भूत ने अपने जिंदगी में पहले कभी आईना नहीं देखा था इसलिए वो अपना प्रतिबिंब पहचान ही नहीं सका हजूर आप जो कहेंगे मैं करूंगा पर कृपया करके मुझे अपने थैले में उस भयानक भूत के साथ न डालें ठीक है नाई ने कहा आज रात मैं तुम्हारे पेड़ के नीचे ही सोऊंगा सुबह तक तुम मेरे लिए एक हजार सोने की मोरे लेकर आना नहीं तो मैं तुम्हें अपने थैले में बंद कर दूंगा भूत ने एक निगाह नाई के थैले पर डाली और फिर वो वहां से छू मंतर हो गया सुबह नाई उठा तब भूत ने उसके मटके में एक सोने की मोहरे डाल दी बहुत अच्छा नाई ने कहा मेरा एक और आदेश सुनो मेरे घर के पास एक बड़ा गोदाम बनाओ और कल सुबह तक तुम उसे पूरी तरह चावल से भरो तभी मैं तुम्हें अपने जादू से मुक्त करूंगा कल तक यह कर पाना संभव नहीं होगा भूत ने गिड़गिड़ाते हुए कहा मेरे आदेश का तुरंत पालन करो नहीं तो तुम सारी जिंदगी मेरे थैले में बंद होकर सड़ोगे उसके बाद भूत ने गहरी सांस भरी और फिर वहां से रफू चक्कर हो गया घर लौटने के बाद नाई ने अपनी पत्नी को सोने की मोहरू से भरा मटका दिखाया नाई ने अपनी पत्नी को भूत की पूरी कहानी भी सुनाई मैं तुम्हारी होशियारी से काफी खुश हूं आई की पत्नी ने खुश होते हुए कहा चलो अब हमारी गरीबी के दिन खत्म हो जाएंगे भूत ने सुबह से शाम तक बड़ी मेहनत की गोदाम बनाने के बाद उसने एक एक करके उसे चावल की बोरियों से भरा जब भूत कड़ी मेहनत कर रहा था तभी उसका चाचा वहां पर तैरता हुआ आया बूथ के चाचा ने अपनी पूरी जिंदगी में किसी भूत को इतनी मेहनत करते हुए पहले कभी नहीं देखा था चाचा भूत जोर से चिल्लाए तुम आखिर कर क्या रहे हो बूत ने धीमे से फुसफुसाते हुए कहा इस घर में बहुत शक्तिशाली आदमी रहता है वो भूतों को पकड़ने में उस्ताद है मुझे आज शाम तक तो उसका यह काम खत्म करना है नहीं तो वो मुझे अपने थैले में हमेशा के लिए कैद कर देगा और वहां पहले से ही भयानक भूत कैद है चाचा को अपने भतीजे की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया अरे गधे तुझे इतना पता नहीं की मनुष्य की कोई भी ताकत हम पर काम नहीं करती तू अभी मेरे साथ चल हम उस आदमी को अच्छा सबक सिखाएंगे फिर वो भूतों की सही इज्जत करना सीखेगा उसके बाद दोनों भूतों ने नाई के घर की खिड़की में से झाक कर देखा फिर भूत के चाचा ने बहुत जोर से कहा हा हा नाई के चेहरे पर कोई चिंता और डर दिखाई नहीं दिया फिर नाई ने भतीजे भूत से कहा क्योंकि तुमने मेरा आदेश माना है और पूरा काम किया है इसलिए तुम अब मुक्त हो फिर नाई ने चाचा भूत को घूरते हुए कहा अब तुम्हारी जगह में इस भूत को अपने थैले में बंद करूंगा यह सुनकर चाचा भूत को बहुत गुस्सा आया तुम्हारी एक भूत से इस तरह की बात करने की हिम्मत कैसे हुई चिल्लाया पर तभी नाई ने अपना सबसे बड़ा आईना चाचा भूत के चेहरे के सामने रखा इस भूत के साथ जिंदगी बिताना तुम्हें कैसा लगेगा नाई चिल्लाया चाचा भूत अपने भतीजे से कोई ज्यादा अकलमंद नहीं था बुजूर आज चाहे कुछ भी करे पर मुझे उस भयानक भूत के साथ अपने थैले में बंद न करे मैं आपके लिए दो सोने की मोहरे लाऊंगा और इसे भी बड़ा गोदाम बनाकर उससे चावल से भरूंगा ठीक है नाई ने कहा अगर तुमने वो किया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा चाचा भूत ने अपना वादा पूरा किया उसके बाद से चाचा भूत और उनका भतीजा नाई को देखते ही दूसरी दिशा में उड़कर भागते थे उसके बाद से नाई ने अपने बाकी दिन खुशी खुशी बाल काटते दाढ़ी बनाते और लोगों की रोचक कहानियां सुनते हुए बिताए अब वो इस बात से बहुत खुश था कि वो जरूरतमंदों को कि दिल खोल कर मदद कर सकता था अंत